आध्यात्मरामण अयोध्या कांड सर्ग सर्गदो महादेव उवाच अथ राजा दशरथ कदाचिद्रहसी स्थित वशिष्ठ स्वकुलाचार्यम आहूयेदम अभाषत श्री महादेव जी बोले एक दिन एकांत में बैठे हुए राजा दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा भगवन रामम अखिला प्रशंस मुहुर्मुहु पौराश्च निगमा वृद्धा विशेषतः। भगवान सभी पुरवासी, वेदार्था वेदार्थाभिज्ञ बड़े बूढ़े और मंत्रीजन राम की विशेषतया बारम्बार प्रशंसा किया करते हैं सतसुणोपेतम रामीवलोचनम ज्येष्ठम राजक्षा वृद्धोहमिपुंगव इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ मेरा विचार है कि मैं अपने सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र कमलनयन राम को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूँ क्योंकि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ भरतो तो मातुलम द्रष्टुम गशत्रुघ्न संयुत अभिस्ते क्षेत्र आसु भवान तत्मोद इस समय भरत शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ मिलने गया है तथापि मैं कल शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ इस विषय में आप भी अपनी सम्मति दे दीजिए संभारा संभ्रियंता ग्छ मंत्र उछ्रियंताम पतावरण मुनि मुनिश्रेष्ठ आप अभिषेक की सामग्री एकत्रित कराइए और रघुनाथ जी के पास जाकर उनको यथोचित सम्मति दीजिए इस समय नगर में सब और रंग बिरंगी झंडियां लगाई जानी चाहिए तोरणा विचित्राणी स्वर्ण वै आहोय मंत्रिण राजा सुमंत्र मंत्री सतम तथा तो चित्र विचित्र स्वर्ण और मोतियों के तोरण झालर बांधे जाने चाहिए उसी समय राजा ने मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र को बुलाकर आज्ञा दी आज्ञा आज्ञापय यद्यस्ता मुनिस्त यौवराज्ये से रघुनंदनम मैं कल रघुनाथ जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा उसके लिए मुनिवर वशिष्ठ जी जो जो सामग्री बताएं वह सब एकत्रित करो तथेति हषास्त मुनि किम करो किभाषत तमुवाच महातेजा वशिष्ठो ज्ञानीनावर राजा दशरथ से बहुत अच्छा कह सुमंत्र ने हर्षपूर्वक मुनिवर से कहा कि मैं क्या करूं तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने उनसे कहा स्वह प्रभाते मध्य कक्षे कन्या स्वर्णभूषिता सोलथ गज स्वर्णरत्नाभूषि चतुर्दरावकूलोदातीर्थोद कहिपूर्ण स्वर्णकुंभासहस्रश कल प्रातः काल मध्यद्वाणूषण भूषि सोलह कन्याएँ खड़ी रहनी चाहिए तथा सुवर्ण और रत्न आदि से विभूषित ऐरावत के कुल में उत्पन्न एक चार दातों वाला हाथी रहना चाहिए नाना तीर्थों के जल से पूर्ण हजारों सुवर्ण कलश मंगवाए जाए स्थाप्यताम नव वैयाघ्र चरमाचानय श्वेत छत्रम रत्नदंडम मुक्ता विराजित तीन नवीन व्याघ्र चर्म लाकर रखो और मुक्ता मुक्तामणिशुशोभित रनदंडुक्त एकत्र लाओ दिव्यल्या वस्त्रणी दिव्यान च मुनय सत्ता ठंत कुशपाणय अनेको दिव्यमलाएँ दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण ला कर रखे जाने चाहिए तथा अभिषेक स्थान पर भली प्रकार सम्मान किए हुए अनेकों मुनिजन हाथ में कुशा लिए हुए उपस्थित रहें